कवितावली लंकांड कहो पिय पाय परी मतुमादेह पुरनाथ भगुनाथ गति समय सयाने सयानी जैसी आई परी वायस विरात कर दूसन कबंध बाली बैर रघुबीर के न पुरी काहू की परी मामा जी मारीत ने सलाह दी विभीषण ने भी बार बार कहा और हे प्रिय मैं भी अंचल पसार कर बार बार तुम्हारे पैरों पड़ी और भगवान से विरोध न करने के लिए प्रार्थना की हे नाथ जनकपुर में परशुराम जी की क्या गति हुई सो प्रकट ही है अतः यह सोचकर कि पहले उनसे वैर ठाना उनके शरण कैसे जाऊं आपको संकोच न करना चाहिए उन्होंने समय पर जैसा अवसर आ पड़ा वैसे ही चतुराई कर ली अर्थात रामचंद्र जी के शरण हो गए जयंत विराध खर कबंध और बाली किसी का भी श्री रामचंद्र जी से वैध करके पूरा नहीं पड़ा हे स्वामिन अपने कुविचारों का फल बीसों आंखों से देख लो कि कपि ने खेल ही में लंका को किसी अनाथ देवा की झोपड़ी के समान जला दिया राम सो सोषाम की तु है हित कोमल काजन कीजिए ठाटे आपने सूझ कहो पिय पू ठाहर नाथ ना सुनी भृगुनाथ कथा बलिबाल गये चली बात साठे भाई जाई जा प्रभु आई परे सुन सायर काठे श्री रामचंद्र से मेल करने में ही सदा भलाई है ऐसे सुगम कार्य को कठिन न बनाइए हे प्रिय मैं अपनी समझ कहती हूँ इसे भली भांति समझ लीजिए कि यह स्थान युद्ध करने का नहीं किंतु युद्ध से हटने का ही है हे रात आपने भगुनाथ परशुराम जी की भी कथा सुन ली बलवान बाली बात के पीछे बर्बाद हो गए आपका भाई विभीषण भी उनसे जा मिला हे स्वामिन सुनती हूँ अब उन्होंने समुद्र के किनारे पहुँच पड़ाव डाल दिया है पालि बे को कपिभाल चमू जमकाल कराल को परी है लंक से बंक महागढ़ दुर्गम ठाबे दाहिबे को कहरी है तीतर तोम तमीचर समीर को कुसुनूम बड़ो बहरी है नाथ भलो रघुनाथ मिले रजनीचर से नह हरी है हेनाथ वायुपुत्र हनुमान वानर और भालुओं की सेना की रक्षा के लिए यम और कराल काल की भी चौकसी करने वाला है वह लंका जैसे महाविकट और दुर्गम गढ़ को ढाने और जलाने में बड़ा उत्पाती है निशाचरों की सेना रूप तीतरों के समूह का नाश करने के लिए वह बड़ा भारी बाज है हेनाथ अब रघुनाथ जी से मिलने ही में भला है की सेना हृदय में थर्रा गई है संग्राम जानत सब संजुग समाज की चली चतुरंग चमु चपरी हने निशान चेना सराहन जोग रात चर राजसी विलोक कपभाल ललकिन जो कंगाल पातरी सुनाज की राम निरख ही, मालो की राम रूप खिलवार बाज तब रावण ने क्रोधित होकर युद्ध के लिए बड़ी यशस्वी नीरों को बुलाया जो युद्ध की तैयारी की सारी रीति जानते थे चतुरंगली सेना ने प्रस्थान किया बड़े कपाक से नगाड़े बजने लगे उस समय राक्षस की सेना सराहने योग्य थी गोसाई जी कहते हैं उस सेना को देखकर वानर और भालू किलकारी मारने लगे जैसे कंगाल सुंदर अन्न की परोसी हुई पत्तल देखकर कर ललचाते हैं श्री रामचंद्र जी का इशारा पाकर हनुमान जी हर्षित हुए मानो खिलाड़ी शिकारी ने बाज की टोपी खोल दी अर्थात उसे शिकार के लिए स्वतंत्रता दे दी साज के सनाह गजगाह वीर जात धान धीर गज भालु बंदर विशाल मेरु मंदर से ये सैल साल तोर निरनिधि तीर के तुलसी तमक ताक भी भारी युद्ध क्रुद्ध से सराहे निज निज भट भट भी रखे। के झुंड झूम झूम झू करे से नाचे समर सुमार सूर मारी धीर रावण के महाबली वीरों का दल कवच और गजगाह हाथियों के झूला सजाकर कर पूर्वक चला और वहाँ मेरू और मंदिर पर्वत के समान विशाल बानर और भालुओं ने समुद्र के किनारे के पर्वत और साल वृक्ष उखाड़ लिए गोसाई जी कहते हैं फिर दोनों दल क्रोधित होकर एक दूसरे की ओर ताक कर भारी युद्ध में गए लोग अपने अपने दल के वीरों की सराहना करने लगे झुंड ऋण्ड बिना सिर के धड़ झूम झूम कर झुकरे से परस्पर क्रुद्ध हुए से नाचते नाचने लगे और श्री रामचंद्र के वीर युद्ध में सुमार कठिन मार मारने लगे तीखे तुरंग कुरंग चढ़े छबीले धारी गुमान मन में तन जिन्हे तुलसी लक्ष के हरी जो झपटे पटके सब सूर सलीले धूम परे भट धूम कराहत हाकि हनुमान जिनके मन में बड़ा गर्व था और रण में जिनका शरीर कभी ढीला नहीं हुआ था ऐसे चुने हुए छबीले छैल हरि के समान तेज भागने वाले एवं सुंदर रंग वाले घोड़ों को सजाकर कर साज कर सवार हुए गोसाई जी कहते हैं कि जैसे हाथी को देखकर सिंह झपटता है उसी प्रकार हनुमान जी लीला ही से सब वीरों को झपट कर पटकने लगे और वे घूम घूमकर पृथ्वी पर गिरने तथा कराहने लगे इस प्रकार हठिले हनुमान जी ललकार ललकार कर राक्षसों का वध करने लगे सूर सजो साज सुबाज सुसेल धर बग मेल चले हैं भारी भुजा भरी भारी शरीर बली विजयी सब भात भले हैं। तुलसी जिन था धरणी धरनी, धरनी धर्थोर धकान हले हैं। तेरन लखन लाखन दान जो दारिद हैं। बड़े बड़े सजीले भी सुंदर घोड़ों को सजाकर और तीखे भाले धारण कर घोड़ों की बगडोर छोड़ कर अथवा मिलाकर बराबर बराबर चले उनकी बड़ी बड़ी भरी हुई मांसल भुजाए और भारी शरीर है वे सब प्रकार बली विजयी और सुहावने मालूम होते हैं गोसाई जी कहते हैं जिनके दौड़ने से पृथ्वी कांपने लगती है और कठिन धक्कों से पर्वत डोड़ने लगते हैं ऐसे रण में तीक्षण लाखों वीरों को युद्धभूमि लक्ष्मण जी ने इस प्रकार पराभव करके नष्ट कर दिया जैसे कोई दानी पुरुष बहुत सी संपत्ति दान कर दरिद्रता को नष्ट कर देता है गि मंदर बंदर भाल चले सो मनो उन्हें सावन के तुलसी अरे नटरे हठी बैरु बढ़ावन के रन मारिमकी उपरी उपरा भल रघुपति रावन के बानर और भाली पर्वतों को लेकर इस प्रकार चले मानो सावन की घटा घिर आई हो गोसाई जी कहते हैं कि उधर देवताओं का नाश करने वाले रावण के प्रचंड वीर और भी झुंड के झुंड क्रुद्ध होकर झपटने लगे हठपूर्वक वैर बढ़ाने वाले रावण के बहुत से यशस्वी वीर जो मैदान में अड़े थे वे एक दूसरे से भिड़ गए और टालने से भी नहीं टलते थे इस प्रकार श्री रामचंद्र और रावण के वीरों में उपरा उपरी करके युद्ध स्थल में खूब लड़ाई छिड़ गई शर तोमर समूह पवारत मारत बीर निषाचर के इतें तरुताल तमाल चले कर खंड प्रचंड मही धर के तुलसी करके हरिनाद फिरे भट खगे खपुआ कर के ख इंदन तन सोभुज दंड मुंडत मुंड मुंड़ पर राक्षस रावण के वीर तीर बरछी और शैलों के समूह फेंक फेंक कर मारते हैं और इधर से ताड़ और तमाल के वृक्ष तथा पर्वतों के बड़े बड़े पहने टुकड़े चलते हैं गोसाई जी कहते हैं कि सब वीर सिंहनाथ करके भिड़ गए उनमें जो सूर थे वे तो तलवारों के बीच में धस गए और कायर खिसक गए वानरगण नख और दांतों से भुज भूर्दंडों को विदिर्ण करते हैं और भूमि पर पड़े हुए मुंड एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं